विरुद्ध कुद्ध ंदर राम प्रताप सुमेर उतर रावण भवन चढ़े दो भाई करही कोशलाधीश दो भाई कलश सहित कही भवन ढहावा लेकिन साचर पति भय पावा नारी ब्रिंद कर पीट अब दुई युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कोसलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया यह देखकर कर राक्षस राज रावण डर गया सब स्त्र हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए ला नहीं ही। राम कर रामचंद्र कर सुजस सुना वही पुन कर कही कंचन के खंभा कहनी परे लागे भुज बल भारी लात के हूहन हु। राम रामहि सोफल ले हू वानील वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पाद आरंभ किया जाए वे गर्ज शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भूजबल से उनका मर्दन करने लगे किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भसते उसका यह फल लो एक, एक फूटही दधिकुंड एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो महा महामुखिया देवही पद गहे प्रभु पास चला वही कह तभीषण तिन नामा दे राम तिन हो निज धामा कल मनुजा दि भोगी गति जो, जो कर सुमिरत जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते थे उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद देते हैं ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते शिवजी कहते हैं हे उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं देहि परमगति दे पर गति अस कृपालु भवाने अस भजहिं भ्रम त्यागे नरमति मंदते परमय भागी अंगद अरुनुम्त दुर्गयस दुर्ग यश कहयवधेश लंकादि है कैसे मथ सिंधु जो बंदर जैसे ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं हे भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत बुद्धि और परम भाग्यहीन है श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंद्राचल समुद्र को मच रहे होंपुदल दल मली देख दिवस करम आये जहाँ भगवंत भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे प्रभुपद कमल शेष तिन्हनाये देख सुबट रघुपति मन भाए राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालू मरकट भट नारा धान प्रदोष बल पाए धाये कर दस शीष दोहाये उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नभाए उत्तम योद्धाओं को देख कर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया निश्चर अनि देख कपि फेरे जह तह कट कटाई भट भी दौदल प्रबल प्रचार प्रचारी लड़त सुभट नहीं मान हारी महावीर निश्चर सबकारे नाना बरन बले मुख भारे सबल जुगल दल समा कौतुक करत करी क्रोधा राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए दोनों ही दिल दल बड़े बलवान हैं योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं कोई हार नहीं मानते सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं